नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस कार्यक्रम में ये आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और जैसे कि हमने कल इस एपिसोड में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया था सांस और बहू का रिलेशनशिप में समन्वय रिश्ते में समन्वय इस विषय को लेकर बातचीत किया था अब बहुत सारी बातें उसमें आ जाती हैं तो कल हमने एक छोटा सा पार्ट उसमें सुना था तो आइए सेम विषय को लेकर आज बात करते हैं पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ राजेश सर भी आए हैं तो राजेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका जी जी आ, बहुत ही अच्छा जो है कल आपने एक आ, सास और बहू के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे समन्वय कर सकते हैं इसके बारे में आपने एग्जांपल देके बताया था और बहुत सारे बर्निंग इश्यूज और कम्प्लेनस भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बीच में हमने देखा था कि बहुत सारे बहू और सास में काफ़ी कॉन्फ्लिक्स हो जाती इवन लड़ जाते हैं एक दूसरे को मारने के अतारू हो जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती है क्या ये चीज़ें शादी करने के टाइम पे इन चीज़ों को नहीं देखा जाता या बाद में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं क्या होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कश्मकश इस रिश्ते में बना हुआ है तो मैं चाहूँगा कि इसको और थोड़ा सा क्लियर करके इसमें कैसे सुचारू रूप से हम लोग इसको हैंडल कर सकें और संस्कारों का परिवर्तन यहाँ पर कैसे किया जाए इसके बारे में बताइए तो इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं सास और बहू के रिश्ते की तो इसमें लड़के का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है जी जी जी क्योंकि जो बेटा है वो माँ के लिए बेटा है और पत्नी के लिए पति है और अगर उनमें संबंध अच्छे नहीं हैं तो वो बेचारा पिसता है बीच में और वो तनाव में रहता है टेंशन में रहता है परेशानी में रहता है लेकिन उसको ये समझ नहीं आती कि मैं करूँ तो क्या करूँ बिल्कुल मैं घर से थका आ जाता हूँ तो मैं क्या करूँ तो अगर कुछ पॉइंट्स का लड़के भी ध्यान रखें और इसको अगर समझें इवन मैं चाहूँगा कि अगर उनकी काउंसलिंग की जाए बिफोर मैरिज तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कभी पैदा ही नहीं होगा क्योंकि वो एक तरह का मिडल मैन का बीच वाले व्यक्ति का रोल अदा कर सकता है तो जो लड़का है शादी के बाद होता क्या है कि लड़का ज़्यादा टाइम अपनी वाइफ को देता है मदर को देना कम कर देता है तो अगर वो पहली बात तो ये ध्यान रखे कि मेरा दोनों के प्रति जो है वो कुछ रिस्पांसिबिलिटी बनती है मेरा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व है ऐसा नहीं है कि अब मेरी शादी हो गई तो मैं केवल बहू को भी या जैसे कहें कि अपनी पत्नी को टाइम देना है लेकिन वो अपनी माँ को भी इग्नोर नहीं करे नहीं तो जैसे बताया कि जेलसी का कारण सबसे पहले यही होता है कि बेटा जो है अपनी माँ को प्रॉपर जो है वो टाइम नहीं दे पाता समय नहीं दे पाता जिसकी वजह से माँ के मन में जेलसी पैदा होती है वो बेटे को अपनी तरफ खींचना चाहती है जिसकी वजह से कई तरह के झगड़े जो है पैदा होते हैं तो लड़के का वो ये ध्यान रखना है कि वो जितना समय अपनी बीवी को देता है उतना ही समय अपनी माँ को भी दे फिर दूसरी बात अगर बाई चांस वो अपनी वाइफ के पास जाता है वाइफ जो है वो माँ की चुगली करती है माँ के पास जाता है तो माँ जो है वो बहू की चुगली करती है तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि एक दूसरे की बात एक दूसरे को नहीं बताए अगर माँ के पास जा रहा है और माँ बहू की चुगली कर रही है फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है तो वाइफ को ये नहीं बताया कि मेरी माँ ने ये कहा था या फिर अगर वो माँ के पास जाता है तो उसको ये नहीं बताए कि मेरी बीवी ने ये कहा था बल्कि दोनों को सामने एक दूसरे की प्रेज़ करे अगर वो माँ के पास जाता है तो कहे कि मेरी बीवी जो है आपकी बहू जो है आपकी बहुत प्रशंसा कर रही थी कि आपने देखो घर को कितना अच्छा संभाल के रखा हुआ है कितना संवार के रखते हैं आपने अपने बेटे में बहुत अच्छी आदतें डाली हैं तो आपकी प्रेज़ कर रही है तो माँ को एक अपनी बहू के प्रति रिस्पेक्ट जो इज्जत जो है हमेशा मन में बही बनी रहती कि देखो मेरी बहू जो है बहुत अच्छी है वो मेरी इज्जत करती है वो मेरी रिस्पेक्ट करती है फिर इसी तरह जब वो अपनी पत्नी के पास जाए तो पत्नी के सामने अपनी माँ के बारे में बोले कि देखो मेरी माँ आज तुम्हारी बहुत प्रेज कर रही थी कि तुमने सब्जी बहुत अच्छी बनाई तुम घर का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती हो तुमने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया नहीं तो उनको हमेशा चिंता रहती थी कि हमारी बहू आएगी ना जाने घर को कैसे संभालेगी तो मेरी माँ तो तुम्हारी बहुत परहेज़ करती है तो उसकी बीवी के मन में अपनी सास के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट रहती है तो जब दोनों के मन में एक तरह की रिस्पेक्ट रहेगी तो क्या होगा दोनों जब आपस में मिलेंगी तो मन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भाव रहेगा दोनों एक दूसरे का आदर करेंगी और दोनों के व्यवहार में भी क्या होगा एक तरह की हमने कहेंगे समन्वयता जो है वो बनकर के रहेगी तीसरी बात यह है कि दोनों को समान ही प्यार दे ऐसा नहीं है कि एक के प्रति भेदभाव करे और एक के प्रति करे अगर कोई वो बेटा बाहर से चीज़ लेके आता है तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर वो अपनी बीवी क्योंकि नई नई शादी होती तो बीवी के लिए गिफ्ट लेके आती है तो अगर वो अपनी माँ के लिए लेके आता तो माँ के मन में जेलसी पैदा होती है तो उसके लिए इतना कर रहा है मेरे लिए तो इसने किया नहीं तो कोशिश ये करें कि उनके लिए भी कुछ लेके आए हैं अपनी बीवी के लिए तो अपनी माँ के लिए या अपने पिताजी के लिए भी उनके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आए ताकि उनको एक तरह का अकेलापन ना महसूस हो ऐसा ना महसूस हो कि हमारा बेटा जो है हमसे छिन गया है अभी तो वो हमारा जो है वो ध्यान ही नहीं देता है और दोनों को समान टाइम दे उनकी प्रॉब्लम्स को सुनें क्योंकि कहते हैं किसी को सुनना उसको रिस्पेक्ट देना है अगर हम किसी को रोज़ समय देते हैं उनकी बातों को सुनते हैं तो इसका मतलब व्यक्ति को ये महसूस होता है कि ये मेरे को प्यार करता है तो क्या प्रूफ है कि बेटा अपनी माँ को प्यार करता है वो ऑफिस से आए तो पंद्रह बीस मिनट जा करके अपनी माँ के पास बैठे पूछे उसका क्या हालचाल है अगर माँ बाई चांस उसकी बहू की चुगली भी करती है तो फिर वो उसकी तैश में नहीं आ जाए कि उसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया मैं जाके पूछता हूँ नहीं अपनी ज़िम्मेवारी को समझे कि मेरी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है मुझे भी अपने परिवार में एक ऐसा अच्छा माहौल बना के रखना है और मुझे इन दोनों के संबंधों को अच्छा जो है वो बना करके रखना है और अगर माँ को कोई तकलीफ़ है कोई प्रॉब्लम है उसको कोई डॉक्टर के पास लेके जाना है कुछ दिखाना है या किसी ज़रूरत है किसी चीज़ की तो उससे भी रेगुलरली पूछता रहे तो इससे क्या संबंध अच्छे बनते हैं इस तरह वो बीवी से भी जा के मिले और पूछे कि आज का दिन उसका कैसा रहा क्योंकि दोनों और वाइफ भी घर में रहती है माँ भी घर में रहती है और व्यक्ति जब घर में उसी घर में बहुत दिन तक रहता है तो एक ही जगह रहते रहते बोर हो जाता है क्योंकि सारे दिन की रूटीन भी वही रहती है रोज़ खाना बनाना रोज़ कपड़े धोना रोज सफाई करना काम तो जी, वही जी, रहता है जी, जी, जी, लेकिन एक व्यक्ति बाहर जाता है और अलग अलग लोगों से मिलता है अलग अलग काम करता है तो उसको तो एक आउटिंग हो जाती है लेकिन जो लोग घर में रहते हैं उनकी आउटिंग नहीं होती है तो वो एक तरह का बोर हो जाते हैं तो उनसे पूछे आपका क्या हाल चाल है आज का दिन कैसा रहा तो ऐसे अगर दोनों को समान समय दे उनसे बैठ कर के तो देखा गया है साइकोलॉजिकली भी कि परिवार में संबंध जो हैं अच्छे रहते हैं और ये भी देखा गया है कि अगर हम बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देते हैं तो भले आप उनको पढ़ा नहीं पाए उनके सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं पाए लेकिन बच्चों का करैक्टर जो है उनका चरित्र बहुत अच्छा रहता है बच्चे जो है माँ बाप की बात को मानते हैं वो माँ बाप के आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा नहीं कि उनका चरित्र ख़राब हो जाएगा लेकिन बच्चे होशियार भी निकलते हैं और ख़ुद का खुद ही जो है वो पढ़ाई भी कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसको कि कई बार जो लड़के जो हैं जो पति जो हैं या बेटा जो है उसको निग्लेक्ट कर लेता है कि ये तो दोनों लड़ रही हैं मैं क्या कर सकता हूँ मेरे तो हाथ में है ही कुछ नहीं हुँ, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं है तो परिवार में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए शांत वातावरण बनाने के लिए जहाँ कि माँ और बहू का रोल है वहाँ बेटे का भी उतना ही बड़ा जो है वो रोल आ जाता है उसके बाद दूसरा एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि ये देखा गया है कि बहू और सास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो लड़ाई झगड़ा होता है उसका कारण ये है कि दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर नहीं करते क्योंकि बचपन में क्या होता है जैसे एक बेटी है या बच्चे हैं उनको बचपन से आदत होती है कि अपनी हर बात को नॉर्मली वो माँ से शेयर करते हैं जैसे बच्चा एक स्कूल में होता है जैसे स्कूल से वो घर जाएगा मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड में बच्चा है तो सब कुछ माँ को बताता है जाता है कि आज स्कूल में ये हुआ टीचर ने ये बोला मेरे दोस्तों ने ये किया मैंने ये किया तो सारी मन की बात वो माँ को बताता है उसको आदत पड़ी होती बचपन से तो कॉलेज में भी अगर वो चला जाता है तो भी जैसे बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में भी चले जाते हैं तो भी फर्स्ट ईयर में हमने देखा है कि अपनी माँ से हर बात को शेयर करते हैं जब तक कि उनके फ्रेंड्स बने या उनका फ्रेंड सर्कल बने या लोगों को जानना शुरू करें hmm. तो ऐसे ही जब एक बेटी जो है एक नए घर में आती है तो उसको आदत होती है कि अपनी माँ से हर बात को करती है लेकिन अगर वो ये समझे कि वो जो है जो उसकी सास है बल्कि सास नहीं बल्कि वो माँ है तो अगर उसको वो माँ समझ करके अपनी मन की हर बात को शेयर करें चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है कि उसके बेटे ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो सास को भी लगेगा देखो ये कितनी अच्छी है अपने हर दिल की बात क्योंकि अगर सच्चे मन से उसको बताते हैं तो वो भाव जो हैं वो सास के मन को भी टच करेंगे और सास को भी महसूस होगा कि ये तो मेरी बहू नहीं है लेकिन मेरी बेटी ही है चाहे उसको कोई बीमारी है क्योंकि अगर उसको बीमारी आएगी बेटी को तो सास को नहीं बताएगी कि उसको पता नहीं मेरा ध्यान रखेगी कि नहीं है ना मेरे को टाइम दे पाएगी कि नहीं अपनी माँ को फ़ोन पर बताएगी तो अपनी माँ से वो हर बात फ़ोन पे ना शेयर करे बल्कि अपनी सास को क्या समझे अपनी माँ समझे इसी तरह जो सास है वो भी उसको अपनी बहू ना समझे बल्कि बेटी समझे क्योंकि देखा गया कि सास भी अपनी हर बात को अपनी बेटी से शेयर करेंगी अपने बेटे से शेयर करेंगी उनको कोई प्रॉब्लम है उनको कोई तकलीफ़ है या उनको कुछ चाहिए या किस तरह का खाना चाहिए तो उनको अपना समझ कर, जैसे अपनी बेटी से हर बात शेयर कर लेती हैं ऐसे जब वो अपनी बहू को अपनी बेटी समझ करें समझना कैसे है टेक्निक यही है ना कि समझना माना अपने मन की बात को शेयर करना उसके पास बैठें 15-20 मिनट रोज़ और अपने मन की बात करें दिल की बात करें अपने रिश्तेदारों के बारे में बताएं कुछ अपनी बहू की सुने कुछ अपनी सुनाएं ऐसा नहीं कि पॉजिटिव बात ही करनी नेगेटिव बात भी कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं लगा लेकिन उसका तरीका होता है एक ढंग नहीं होता मान लीजिए बहू ने सब्जी अच्छी तरह नहीं बनाई तो प्यार से उससे बात करनी चाहिए कि बेटा देखो आज लगता है कि शायद मेरे को सब्ज़ी में नमक जो है वो ज़्यादा पड़ गया है तो कल से तुम थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि भई मुझे नमक ज़्यादा नहीं खाना क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है अब बहू को आदत पड़ी हुई है जल्दी जल्दी में वो काम करती है नमक ज़्यादा डाल देती है मान लो अगले दिन फिर डाल दिया तो सास को आग बबूला नहीं होना चाहिए कि मैंने तो उसको कल बोला था क्योंकि जैसे हमने बात की संस्कार इतनी जल्दी बदलते नहीं इनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको समझ लगेगी कि दूसरा व्यक्ति कम से कम नौ बार जब हम उसको बताते हैं तब उसके मन में वो बात जाती है तब वो बदलने की सोचता है लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद मेरी बहू तो मेरी इज्जत ही नहीं करती वो तो मेरी बात ही नहीं मानती वास्तविकता में वास्तविक बात ये नहीं होती कि वो आपकी इज़्ज़त नहीं कर रही है या आपको सुन नहीं रही है लेकिन वो संस्कार ही ऐसे बने हुए होते हैं आदत ही ऐसी बनी हुई थी कि आदतों को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आप इस बात को समझें कि कोई नई चीज़ किसी को सिखानी है तो कम से कम नौ बार वो बताएँ अगर बहू को सास से कुछ करवाना है कोई नया संस्कार कोई नई आदत बतानी है तो प्यार से नौ बार बोलें और धीरे धीरे और नहीं तो क्या होता है दोनों ईगो पे ले लेते हैं बहू सास को बताएगी वो कहती सास ने तो किया नहीं मैंने तो इसको एक बार बोला दो वो बो तो मेरे को सुनती नहीं हम उनसे बात करना ही छोड़ देते हैं एक दूसरे से बातचीत करना ही बंद कर देते हैं तो घर का वातावरण ऐसे हो जाता है जैसे हम किसी लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो बेटा जब घर में आता है तो इन संस्कारों को बदलने की विधि को हमको बड़े ध्यान से समझना है बड़े ध्यान से सीखना है और इसको करना है हमने इसके पीछे जो एक मनोविज्ञान है वो क्या है हम उसको अपनी ईगो या अपना हम अहंकार ना समझ लें मैंपन ना समझ लें लेकिन ये विधि ही ऐसी है ये विधान ही ऐसा बना हुआ है कि हमको प्यार से नौभार समझाना ही पड़ेगा अगर हम इन कुछ बातों का ध्यान रखें तो मैं समझता हूं हमारा जो घर है वो एक जो गृहस्थी है वो नरक ना बन करके एक स्वरक बन, बन सकता है जी जी काफ़ी अच्छी बात यह आपने बताया कि कैसे हम लोग जो हैं सास बहू का जो रिलेशनशिप है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कम कर सकते हैं जो विधि आपने बताया आज वो भी अच्छा लगा आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें जो हैं कॉन्फ्लिक्स में आ जाती हैं और उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं तो ये दोनों तरफ हमको जो है आ, प्यार चाहिए तो दोनों की अपेक्षाएं सिर्फ प्यार ही हैं तो हम दोनों को समय दें बैलेंस रखें और उन दोनों को भी हम आपस में मिलाना बहुत ज़रूरी है तो एक बार हमारी बॉन्डिंग हो जाती समझ आ जाती एक दूसरे को हम समझने लगते हैं कहीं भेदभाव नहीं कर रहे हैं हम लोग और भेदभाव ख़त्म हो जाता है तो फिर चीज़ें समन्वय हो जाता है सिंपल हो जाता है अच्छा हो जाता है तो इसी तरह मेरे ख़्याल से ये रिलेशनशिप में जैसी चीज़ें हैं वैसे ही अन्य रिलेशनशिप पर का काम हो सकता है तो कई बार जो है आ, हमारी मुश्किल ये होती है कि हम लोग या तो कभी कभी उन चीज़ों को आ, वो सब प्लानिंग ही हमारा दूसरा कुछ रहता है कई बार बहू आती हैं तो ये प्लान करके आती है कि मेरे को अलग ही रहना है तो ऐसे में तो बड़ी मुश्किल हो जाती होगी तो फिर वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है, है क्योंकि आपका खुद का प्लानिंग ही पहले से आपने बना के आ गया तो यहाँ पर शायद कोई भी प्यार काम नहीं करता जब तक कि आप अपने प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करते हो तब तक कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं ना तो ऐसे चीज़ें माना पहले से ही जाना जिस घर में जाना है वहाँ की सिचुएशन को नहीं समझे वहाँ के लोगों को नहीं समझे उसके पहले ही आपने एक प्लान बना के रखा है तो वो भी बड़ी मुश्किल कर देती हैं क्योंकि आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर इनकी बातें सुनेंगे तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं तो इसलिए ऐसा कोई भी प्लान ले कर आप अगर किसी घर में जाते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए ऐसा कोई प्लान ना बनाए पहले तो उससे एडजस्ट होने की सोचे वहाँ सेट होने के बाद फिर उन्हीं से जो है वो खुद आपको कहे कि भाई आप इस तरह से और बनाइए है ना तो वो चीज़ें होनी चाहिए ना कि पहले से ही आप जो है कोई प्लान ले कर चलेंगे तो कोई प्लान लेके आप चलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ये चीज़ें भी हमें ठीक से समझने की ज़रूरत तो राजेश जी मैं चाहूँगा कि कुछ जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक प्यारा सा मैसेज जरूर दें और इस तरह की जो माइंड सेट होती है तो वो भी कम हो जाए <laughs> तो जाते जाते मैसेज ये है कि आपको जैसे हमने बात की सास और बहू के रिश्ते को कैसे सही किया जा सकता है उनमें समन्वयता कैसी आ सकती है जी। उसके लिए हम एक विजुअलाइजेशन टेक्निक को आ, अपना यूज़ करें तो बहुत अच्छे संबंध बन सकते हैं जैसे बहू जो है यो वो विजुअलाइजेशन करे दिन में दो बार अगर सुबह उठते ही या शाम को सोने से पहले इसको करे कि वो अपनी सास से बहुत अच्छी तरह से बात कर रही है अपने मन की बात को देखे कि उनसे, उनके साथ शेयर कर रही है और उन दोनों के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं और उनके आदतों को समझने की कोशिश करें कि उनमें ये ये आते हैं और मुझे उनकी मदद करनी है उनको बदलना है और अपनी सास के गुणों को भी देखें तो इसमें तीन चीज़ों को करना है पहली बात कि बहू को अपने सास के गुणों को देखना है दूसरी बात वो अपने मन की बात को बहुत ही प्यार से अपनी सास से शेयर कर रही हैं और तीसरी बात कि वो जो परिवर्तन चाह रही हैं अपनी सांस में वो उनमें परिवर्तन हो रहा है अगर ये पाँच से दस मिनट भी बैठ कर के इक्कीस दिन तक विजुअलाइजेशन करेंगे तो उनके मन के भाव उनकी सास को पहुंचेंगे और सास या जो माँ हैं उनको भी ऐसे ही विजुलाइजेशन करना है अपनी बहू के प्रति पहली बात तो ये कि अपने बहू के गुणों को देखें कम से कम तीन गुणों को जब भी एक दूसरे के सामने आएँ तो बुराइयों को छोड़ करके एक दूसरे को गुणों को देखें और दूसरी बात और ये विजुअलाइजेशन करें कि वो अपनी मन की बात अपनी बहू को बता रही है और जो वो परिवर्तन चाहती है बहू में क्योंकि दोनों के संस्कार लग लग होते हैं आते हैं, लग लग होती हैं कुछ जो सास है उनमें आते अच्छी हैं कुछ बहू है उनमें सास अच्छी आते हैं तो जो सास चाहती है उसमें भी आते आएँ उनको विजुअलाइजेशन करें कि वो जो संस्कार हैं वो जो आते हैं उनकी जो है वो बहू में जो है वो आ रही हैं अगर दोनों ही विजुअलाइजेशन करेंगे तो परिवार का जो है वातावरण बहुत अच्छा होगा मैं चाहूँगा कि जो भी सास या बहू इसको सुन रही हैं 21 दिन तक इसके ऊपर प्रयोग करें तो उनको बहुत बहुत फ़ायदा होगा लाभ होगा इससे थैंक यू थैंक यू वेरी मच चलिए राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बात ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज कोट किया तो विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशय करूँगा काफ़ी कुछ आपने आज के इस एपिसोड से, से काफ़ी सीख ली होगी और किस तरह से हमारे जो अलग अलग संस्कार होते हैं उसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं हमारा माइंड सेट कैसे हमें चेंज करें इस विषय को लेकर बहुत सी सुंदर बातें हुई तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अपने रिलेशनशिप को प्यार में बदल दे और आगे बढ़े ऐसी शुभाशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो ओ निर्मोही मोहन जान जिंद धूप कपिसने पद रंग पे किसने पहरे डाले रूप को कपने दा कहे जतन करे समझ कोई जितना साथ वादे जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना शरा दे कोई ना संग